यात्रा यात्रा रघुनाथकृतन त्र त्रतमस्तकांजलि बापूर्णलोचन मरुति नमत रक्षसत नाते च मधुर मधुर स्व कर्माते च मधुर मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोदय प्रभो मधुबोधशक्ति प्रयत्स परम पोमल कूजयन वेणु श्यामों कुमार वेद वेदेद्यम परम ब्रह्म भाषा हृदय मम कूजा राम मधुरम मधुराक्षर आरह्य कविताशाख वंदे वालोकल तृण्दी सुनीच नरोरपे सहिष्णुना अमानिना नैन तीर्तनिया सदा हरि श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्मक प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोविया भारत हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मूर हे ये नाथ नारायण वास गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा राजारमण हरि गोविंद जय जय वृंदवन विहारी लाल की जय नमो माधव्य शंभ शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण वा विमौ पुषौ लोकेाक्षर एवं क्षर सर्वाणी भूताक्षर उच्य से उत्त पुषस्त परुदिता यो लोकत्रवर्तव्य ईश्वर यस्मा क्षरती तो हम्षरादि चोत्तम अथस्लोक वेदे चथित पुषोत्तम नारायण समस्थित समर्मी यतिवृंद विदृंद भक्तवृंद एवं भक्तिमती माता भगवत कृपा से सत्संग सुलभ होता है तुलसीदास जी महाभाग ने बताया सब सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सादर शमन कलेशा। यहाँ सत्संग का अर्थ भगवत तत्व में आस्था है भगवान का वर्णन ललित शब्दों में तुलसीदास जी ने किया सब अलभ सब दिन सब देशा भगवान वस्तुकृत परिच्छेद शून्य है सर्वात्मा हैं सर्वरूप हैं अतः कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे भगवान सुलभ ना हो सब सुलभ अरब रूपये सबको सुलभ नहीं सुंदर रूप सबको सुलभ नहीं लेकिन ऐसा कोई नहीं कह सकता कि भगवान मुझे सुलभ नहीं क्योंकि सर्वात्मा है सर्वरूप है सब दिन कालकृत परिच्छ शून्य भगवान है कोई ऐसा दिन नहीं दिन भगवान सुलभ न हो आज रविवार है ऐसा नहीं कह सकते कि रविवार के दिन भगवान सुलभ नहीं है छुट्टी का दिन है भगवान कहीं चले गए सब देशा देशकृत परिच्छेद शून्य भगवान है व्यापक है कोई ऐसा देश स्थान नहीं जहाँ भगवान सुलभ न हो लेकिन सेवत सागर उनका आदर पूर्वक सेवन करने पर वे क्लेशों का शमन करते हैं जीवों के क्लेशों का अंत तब होता है ऐसे भगवत तत्व का आदर पूर्वक सेवन किया जाए असल में हमारे जीवन की जो भी समस्या है उसका समाधान हम स्वयं हैं जो भी समस्या है उसका समाधान आत्म तत्व का ज्ञान है समस्या तो तीन ही है ना मृत्यु का भय जा मोह अज्ञान कुछ भी का है और ताप दुख भगवान आत्मा स्वरूप है आत्मा सच्चिदानंद है सत का विज्ञान होगा तो मृत्यु का भय सदा के लिए विलुप्त हो जाएगा चित्त का विज्ञान होगा तो वह ज्ञान चपेट जाटी के चपेट से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे आनंद रूपता है आत्मा की आनंद रूपता का बोध होगा तो त्रिविध का सदा के लिए उच्छेद हो जाएगा इसका अर्थ जो भी जीव की समस्या है उसका समाधान वह स्वयं है इधर ध्यान नहीं जाता इसलिए दूसरे प्रकार का व्यक्ति समाधान करता सेवत साधर है सेवत सादर शमन कलेश हमारे क्लेश कितने मृत्यु का भय पहला कलेश है जाद्य मोह अज्ञान दूसरा क्लेश है दैहिक दैविक ताप तीसरा क्लेश है और भगवान क्लेश निवारक जो है तो क्योंकि स्वरूप से ऐसी सचिदान भगवान की ही सदरूपता की अनुभूति होने पर अर्थात सतरूप सदरूपता का बोध होने पर अर्थात भगवत स्वरूप आत्म तत्व को जानने जानने पर मृत्यु का सदा के लिए उच्छेद होगा ही बहुत अच्छा है सेवत सादर शाम कले आदर पूर्वक भगवत तत्त्व का सेवन नहीं करते इसे सत्संग से दूर रहते का समन नहीं होता इसी प्रकार व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत घन आनंद राशि अस्प्रव हृदय अविकारी सकल जीव जग दीन दुखारी नाम निरूपण नाम रतंत सौ प्रकटतमोल रतंत्र यहाँ भी सारी समस्याओं का समाधान तुलसीदास जी ने किया ब्रह्म तत्व व्यापक एक है अविनाशी है नश्वर नहीं है नित्य है सचित आनंद घन है कोई दूर हो ऐसा भी नहीं ऐसा जो भगवत तत्व है हृदय में है अविकारी ऐसा भी नहीं कि विकृत होकर प्रतिष्ठित हो जो के क्यों तो निर्विकार होकर ही प्रत्येगात्मा होकर अंतरात्मा होकर ही हृदय में संनिहित है लेकिन विराज सकल जीव जग दीन दुखारी बहुत आश्चर्य की बात हुई ना नृदय अत अविकारी परंतु हां उपहास की बात वेदना की बात क्या है सकल जीव जग दीन दुखारी विश्व में जितने जीव हैं सब दीन हैं दुखी है क्यों उसे प्रकट करने की आवश्यकता है क्या दिया लेकर कोई भूमि अंधकार में के शीत से पीड़ित हो तो समझना चाहिए कि अग्नि है और तो नहीं भी है मैच बॉक्स दिया सलाई में तो आग है उसे प्रकट करने की आवश्यकता तो भगवान तो हैं बिना प्रकट हुए भगवान की अर्थक क्रियाकारिता सामान्य रूप से चरितार्थ क्या बिना प्रकट हुए भी भगवान की अर्थक क्रियाकारिता सामान्य रूप से चरितार्थ अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश को सत्ता चित्ता प्रियता भगवत तत्व की विद्यमानता के कारण प्राप्त है लेकिन रूई पर सूर्य की रश्मिया पड़ रही कौन सा भाव बनेगा प्रकाश से प्रकाशक भाव बनेगा या दाही दाहक भाव बनेगा प्रकाश से प्रकाशक भाव बनेगा और कहीं बीच में सूर्य कांत मणि आरसी सीसा को रख तब सूर्य की रश्मियाँ अग्नि के रूप में प्रकट हो जाएंगी तो प्रकाश प्रकाशक भाव तो बना ही रहेगा लेकिन एक नया भाव आ जाएगा दाह्य दाहक वही रश्मियाँ जब अग्नि के रूप में प्रकट हो जाएंगी तो रुई राशि तूल राशि के लिए दाहक बन जाएंगे दाहिका बन जाएंगे तो यही बात है अभी प्रकाश प्रकाशक भाव है लेकिन दाह्य दाहक भाव लाने की आवश्यकता इसलिए प्रयत्न की आवश्यकता है प्रकाश प्रकाशक भाव उसको दाह्य दाहक भाव अविद्या काम कर्म का दाह कर दे भगवत तत्व सीधे तो नहीं कर सकता उसे प्रकट करना पड़ेगा जैसे सूर्य की रश्मिया जो हैं, वो तो प्रकाशित करेंगी जलाएंगी नहीं प्रकाश प्रकाशक भाव होगा, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू अभी हमने भगवत तत्व को प्रकाशक के रूप में रखा है अब उसी को दाहक बनाना है तो दाहक बनाने के लिए उसे विशेष रूप में व्यक्त करने की आवश्यकता है इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा साधन नाम निरूपण नाम जतनते निरूपण शब्द कहां से लिया तुलसीदास जी ने आत्मा वरे द्रष्टव्य के आगे स्रोतव्य मंतव्य श्रवण और मनन दोनों का भाव एक शब्द के द्वारा गुम्फित किया तुलसीदास जी ने निरूपण निरूपण का अर्थ होता है प्रामाणिक रीति से श्रवण और युक्ति पूर्वक मनन श्रवण और मनन दोनों केंद्री भूत हो जाए तो उसका नाम होता है निरूपण अनुवाद तुलसीदास जी ने किया जतन यत्न नाम निरूपण नाम जतंत भगवान नाम का निरूपण गुरु मुख से श्रवण और युक्तियों के द्वारा उसके अर्थ का चिंतन करेंगे और प्रयत्न बार बार करेंगे तो सो प्रकटत नष्टव्य का किया वो प्रकट हो जाएगा जब प्रकट हो जाएगा तो छानदोक छूटी के आठवीं अध्याय से दृष्टान्त निकाला जिम्मे मोल रतन थे छानदों छूटी में कहा गया यहाँ लेटते हैं चलते हैं उस धरती के नीचे ही हीरे जवाहरात भरे हों और यहाँ दाने दाने के लिए मोहताज हों या हथेली पर ही कोई रत्न लेकर घूम रहे हों या पता नहीं हो कि रत्न है इसका मूल्य इतना है तो दरिद्रता का निवारण नहीं होगा तो रत्न के बोध से उसका जो मूल्य है वो प्रकट हो जाता है सौ प्रकटत में मोल रत्न थे तो यहाँ पर भगवत तत्व को प्रकट करने की आवश्यकता है तब होगा दाह्य दाहक भाव अभी कोई विरोध नहीं एक बहुत विचित्र बात है ना में ही काम है क्रोध है लोभ है और भगवान भी है अगर विरोध होता तो <laughs> काम बन जाता हमारा विरोध तो नहीं है ना यह हृदय भवन बहुत प्रभु चोरा यहाँ आए बसे बहुत चोरा माने ही नहीं मोर नि हो रहा अतिशय अच्छा करे बड़जोरा विन पत्रिका ईश्वर ईश्वरसूता हृदय अहम् आत्मा गुडाके सर्वभूताशयस्थित ज्योतिषापि त्योतिष तमस परमुच्य ज्ञान ज्ञय ज्ञानगम्य हृदय सर्वस्वी और काम का रहेगा क्रोध कॉ रहेगा लोभ कॉ रहेगा मन में मन का काभिव्यंजक संस्थान हृदय हृदय में भी काम है क्रोध है लोग अविद्या कहाँ है जहाँ भगवान है वहीं अविद्या है वही काम है वहीं कर्म है विरोध कहाँ है प्रकाश प्रकाशक भाव है प्रकाश प्रकाशक भाव से काम नहीं चलेगा उसमें तो विरोध नहीं है भगवत तक तो मानो उद्दीपक हो जाएगा क्या रूई का उद्दीपक हो गया भुवन भास्कर भगवान सूर्य जो है वो अपनी रश्मियों के माध्यम से रूई के उदभाषक हो गए ना प्रकाशक हो गए ना इसी प्रकार काम का प्रकाश साक्षी भाष्य है न काम का प्रकाश क्रोध का प्रकाश लोभ का प्रकाश मोह का प्रकाश भी तो भगवत तत्व से ही होता है उससे तो काम नहीं चलेगा जो काम चल रहा है जीवन यात्रा का संपादन होगा भव का शोषण नहीं होगा और जन्म मरण की अनादि परंपरा का अत्यंतिक उच्छेद नहीं होगा अब चलें हमने संकेत किया इन्होंने सत्संग की बात की इसलिए कहा अब यहाँ पर द्व इम द्वामऊ पुरुषो लोके, द्वऊ के साथ इमऊ लगाया मतलब वो कोई अपरोक्ष ना हो ऐसा नहीं प्रत्यक्ष ना हो ऐसा नहीं जिस कोटि का न हो ऐसा नहीं वो कौन है क्षर और अक्षर श्री नीलकंठ जी ने उपहित की प्रधानता से अर्थ किया, उपहित क्षर का अर्थ कर दिया कार्योपाधि जीव कारणोपाधि ईश्वर कार्य कारणता हित पूर्ण बोधो अवशिष्य शुक्र स्वप्न का वचन है उपाधि, की उपाधि करके नीलकंठ जी ने उपहित अर्थ किया जीव और वहां पर कारण कोटि की उपाधि माया न अर्थ करके मायोपादिक ईश्वर का वर्णन किया कार्य कारण से अतीत पर ब्रह्म पुरुषोत्तम तत्व का वर्णन किया तो श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने जो भाष्य किया है लगभग उसके सन्निकट आ गए नीलकंठ यद्यपि भाष्योत्कर्ष दीपिका कारण चुटकी नहीं ली खंडन नहीं किया ये सब गुणग्राही होते हैं मधुसूदन सरस्वती जी ने जिन सूतियों को धृत किया भावों को उसी को यहाँ पर भाष्योत्कर्ष दीप का कारणी ज्यो के त्यों ले लिया गुणग्राही होते हैं द्वेष पूर्वक निराकरण नहीं करते भाष्य का उत्कर्ष स्थापित करने के लिए जहाँ पर खंडन की आवश्यकता होती है करते हैं लेकिन नीलकंठ जी ने उपाधि की प्रधानता से वर्णन न करके उपहित की प्रधानता से वर्णन किया जीव की जो उपाधि है वो क्षर है कारी की है इसीलिए यहाँ पर क्षर कह दिया गया भगवत पर शंकराचार्य के भाष्य का जो अंतरंग तात्पर्य प्रकट होता है, यद्यपि शंकराचार्य का ये कार्य और कारण क्षर और अक्षर जीव की उपाधि क्षर ईश्वर की उपाधि अक्षर माया लेकिन यह उपहित का वर्णन नहीं है उपाधि में जो कार्य कारण भाव है और दोनों की जो जड़ता है अचित रूपता है उसका वर्णन अभीष्ट है भगवान तो भाष्य बिल्कुल ललित सुस्पष्ट दिखता है इसमें क्या होता है जीव अपने आप में चेतन है उपाधि उसकी जड़ है उपाधि उसका क्षर है इसलिए क्षर हो गया इसमें क्लिष्ट कल्पना होती है शंकराचार्य ने सीधे दो विभाग किया चित्त अचित चित्त तो केवल परमात्म तत्व है भगवत तत्व है बाकी जो है कार्य और कारण क्षर कार्य प्रपंच क्षर है प्रकृति अक्षर है भगवान दोनों से अतीत है उपहित की बात नहीं जड़ चेतन की दृष्टि से चित अचित की दृष्टि से शंकराचार्य ने तीन भेद किया वो प्रशस्त है और सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर चरितार्थ अब टीकाकारों ने विचार किया कि दोनों को पुरुष क्यों कहा तो तैतृपनिषद ब्रह्मवल्ली में जो पहला मंत्र है उसमें अन्नमय अन्न रसमय स्थूल शरीर है ना? इसके लिए भी पुरुष शब्द का प्रयोग है प्राणमय आदि के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग है तो अभिप्राय क्या हुआ पुरुष तत्व जीव तत्व या आत्म तत्व या शोधित अहमर्थ का अभिव्यंजक होने के कारण पुरुष का अभिव्यंजक होने के कारण इनको भी पुरुष कह दिया गया शब्द के द्वारा भी पुरुष की अभिव्यक्ति होती है अक्षर के द्वारा भी पुरुष की अभिव्यक्ति होती है तो पुरुष का अभिव्यंजक संस्थान भी पुरुष पद वाच्य अर्थ लग गया नहीं तो वस्तुता भगवान को पुरुषोत्तम कहने की आवश्यकता नहीं पुरुष कहने पर ही काम चल जाता है जैसा कि कल हमने कहा पुरुष कहने पर काम क्यों चल जाता है पूरी शयनाथ और पूर्णत्वाद व भगवान पुर्यष्टक में शयन करते हैं पुर्यष्टक बाहर के जो आठ बाहर की आठ पुरियां हैं अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका और द्वारकाी ये सात पुरियां माया हरिद्वार मायापुरी हरिद्वार आठवीं पुरी जगन्नाथ जगन्नाथपुरी यहाँ तो सात पुरियों का ही वर्णन है जैसे अश्वत्थामा बलि व्यास इत्यादि सप्त चिरंजीव है आठवा लेना होगा तो मार्कंडे जी को लेते हैं सात तो चिरंजीव हैं आठवा आठवें की पूर्ति होती है मार्कंडे के द्वारा ऐसे सात पुरियां हैं आठवें की पूर्ति श्री पुरी के द्वारा होती है अब जैसे बाहर ये आठ पुरियां हैं आध्यात्मिक जगत में जो आठ पुरियां हैं उन्हीं का नाम पुरी अष्टक है कर्मेंद्रीय पंचक पांच कर्मेंद्रियों का समुदाय संवेद स्वरूप ज्ञानेन्द्रीय पंचक पेंगलोपनिषद और विवेक चुड़ाम का वर्णन पैंगलोपनिषद में वेदांत की प्रक्रिया का ज्ञान प्राप्त करना हो तो तीन चार उपनिषदों का अध्ययन करना चाहिए सबसे प्रमुख है पैंगलोपनिषद उसी में ऐसी ऐसी सामग्रियां हैं जो आजकल के वेदांतियों को बिल्कुल पता नहीं पैंगलोपनिषद प्रक्रिया के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है इसी प्रकार शारीरक उपनिषद सर्व सारोपनिषद ये सब चार पांच ही उपनिषद है जिसमें प्रक्रिया का वर्णन किया गया तो ज्ञानेन्द्रीय पंचक, पंचक दो प्राण पंचक तीन अब अंतःकरण चतुष्ट भी प्रसिद्ध है अंतःकरण पंचक भी प्रसिद्ध है सूर्योपनिषद आदि का अध्ययन करें पेंगलोपनिषद तो अंतकरण पंचक की सिद्धि होती है जब यही पांच पांच हैं तो अंतकरण ही क्यों चार गणित के दृष्टि से तालमेल बैठ जाए कर्मेंद्रियाँ पाँच ज्ञानेन्द्रिया पांच, पांच प्राण भी पांच, तो अंतकरण ने क्या विगारा क्यों चार ही उनको भी अंतःकरण पंचक सूर्योपनिषद पेंगलोपनिषद आदि में अंतकरण पंचक का भी वर्णन जैसे एक जल हो उसकी चार तरंगें हो तो चारों तरंगों को धारण करने वाला जल पांचवा है इसी प्रकार चित्त तरंग है अहंकार तरंग, तरंग, तरंग है इन चारों वृत्तियों को तरंगों को धारण करने वाला पांचवा स्वयं अंतकरण है इसलिए उसका चारों को चारों के स्वभाव को मिला दीजिए तो अंतकरण का स्वरूप आ जाता है संकल्प निश्चय स्मरण गर्भ ये सब क्या है कल कहा गया शब्द और ज्ञान के संवेद स्वरूप हैं और व्याकरण का सिद्धांत है न स्वस्ति प्रत्यय के या शब्दानुगमार्जते लोक व्यवहार का संपादक ऐसा कोई भी बोध या प्रत्यय नहीं होता जिसमें शब्द का अनुगम ना हो इसीलिए या स्फुर को अंतःकरण का पांचवा स्वरूप माना जो कि मन बुद्धि चित्त अहंकार में अनुगत है अंतःकरण स्वयं अपना आश्रय है इसलिए अंतःकरण पंचक योग वाशिष्ट में भी है दास बोध में भी है तो कर्मेंद्रीय पंचक ज्ञानेन्द्रीय पंचक प्राण पंचक अंतकरण पंचक अब तनमात्र पंचक तनमात्र पंचक वेदांतियों के दृष्टि से हमारे यहाँ वेदांत प्रस्थान में जिनका नाम लिया गया कर्मेंद्रीय ज्ञानेन्द्रिय अंतकरण प्राण ये सब भौतिक है छानद उपनिषद के अनुसार तो भौतिक है तो जैसे ये तामे से बना हुआ जो पात्र है इसको ऐसे ले चलिए जहा जहाँ ये चलेगा वहां वहाँ तामे का योग होगा या यो? नहीं बिना ताम्र ताम्र को पृथक करके इसको ले जा सकते क्या तो जहां जहा ताम्र से बना हुआ पात्र चलेगा वहां वहाँ ताम्र का योग होगा ही इसलिए तनमात्र पंचक उपादान है उपादान को पृथक से गिना तनमात्र पंचक नहीं तो गिना देते तनमात्र पंचक तनमात्र पंचक का नाम ही क्यों लिया गया ये वेदांता प्रस्थान है क्योंकि कर्मेंद्रीय ज्ञानेंद्रिय अंतकरण प्राणों की संरचना पंचीकृत पंच महाभूतों के द्वारा होती है पंच महाभूतों के सम्मिलित सात्विक अंश से उसमें भी क्या विश्लेषण लगाएंगे तीन वटाचार पेंगलोपनिषद यह प्रक्रिया आजकल के वेदांत ग्रंथों में लुप्त है क्योंकि अष्टोत्तर शत उपनिषद पढ़ने से वेदांतियों को परहेज है इसीलिए बहुत सी सामग्री उनके मस्तिष्क में है ही नहीं और अब तो दस उपनिषद भी पढ़ते नहीं है विश्वविद्यालय आदि के माध्यम से जो लेक्चर के माध्यम से जो वेदांत का ज्ञान होता है वो ठोस नहीं होता है वो तो जीविका के लिए प्रवचन के लिए धनमान के लिए होता है ठोस अध्ययन का क्रम ही लुप्त हो गया ना उधर हम बोलेंगे तो हमारी धारा समाज की वो चली जाएगी वो भी आवश्यक है लेकिन यहाँ नहीं बोलना है अध्ययन की शैली में विकृति डाल दी यहाँ वन महाराज के पांडे जी दिवाकर जी ये सब दो चार यादव जी तीनों के तीनों दो चार दिन जब हम पढ़ाते थे आपके बैठ गए दो दिन बैठे तीन दिन बैठे चौथे दिन मन नहीं लगा क्योंकि वो तो लेक्चर वाले थे न और यहाँ तो एक एक पंक्ति पर विचार होता है एक एक शब्द पर विचार होता फिर एक एक अक्षर पर विचार होता है इससे जो ठोस ज्ञान आता है अब वो लेक्चर के माध्यम से जो ज्ञान आने लगा वो ठोस नहीं होता उसमें तो बहुत गुंजाइश होती है क्या जो कठिन लगे छोड़ दीजिए प्रस्तुति मत कीजिए जब आप पंक्ति पर तो एक शब्द अटक गया तो अटक भी गया मैं तो श्रृंगेरी में तीन में सतासी दिनों तक रहा हूँ ये गोपाल कृष्ण मूर्ति जो यहाँ आते थे वो पढ़ाते थे नव्यन्याय आजकल जो शंकराचार्य हैं, ये सब पढ़ते थे और स्वयं उस समय जो शंकराचार्य जी थे बैठते थे मैं भी तीन घंटा बैठता था पाठ में तो वहाँ ऐसी बात आई कि एक शब्द पचास पचास साठ साठ साल से अटका हुआ था उस मठ में न्याय का जिसका अर्थ नहीं लग रहा था तो गोपाल कृष्ण मूर्ति जी राजेश्वर शास्त्री जी के विद्यार्थी थे वो गोपाल कृष्ण मूर्ति जी ने उसका अर्थ लगा दिया तो इतनी प्रसन्नता एक प्रकार दिवाली मनाई गई एक शब्द 50-60 साल से अटका था इसका भाव क्या हो सकता है तो जब पंक्ति के एक एक शब्द को लेकर विचार चलता था तो बहुत ठोस विद्या आती थी उसका लोप हो गया इसीलिए हमने कहा अपीकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित तीन बटा चार सात्विक अंश से मन बुद्धि चित्त अहकार अंतकरण पंचक की रचना होती है समष्टि है अंतकरण प्राण भी समष्टि है और कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रियों की गति एक एक विषय में इसलिए इनको व्यस्टि मानते तो समि का जीवन अधिक होता है समी में तादात्म व्यक्ति का जीवन अधिक होगा जीवनी शक्ति अधिक होगी अब कोई शंकराचार्य पर आक्षेप करे बत्तीस साल आए थे वो आठ साल के लिए आठ से सोलह सोलह से बत्तीस उनकी जीवनी शक्ति तो आज भी शिव जी के रूप में विद्यमान है जीवनी शक्ति समस्ती में तादात्म्य पत्तीस से आती है जैसे एक होता है ना विभागाध्यक्ष एक एक विभाग लाल बहादुर शास्त्री जी को बंदा दिया जवाहरलाल जी ने कौन सा अनविभागीय मंत्री <laughs> बहुत उपहास हुआ कोई विभाग ने अनविभागीय मंत्री नैमिस वाले महाराज जिनके संपर्क में मैं रहूं हूँ दस वर्षों तक सानिध्य में रहा हूँ उन्होंने फोन करवाया कि आप प्रधानमंत्री भारत के बनेंगे आप उपहास से डरिए मत नेहरू जी ने कुछ सोच करके अनविभागीय मंत्री दिया है अनविभागीय मंत्री कार्य तो सर्व विभागीय मंत्री <laughs> अनविभागीय कार्य तो सर्व विभागीय मंत्री इसी प्रकार से अनविभागीय मंत्री कौन है जी अंतकरण अंतकरण का योग हुए बिना न सुन सकते न चख सकते क्या अमना हो जाएंगे अमनस्क हो जायेंगे मनो योग नहीं होगा तो कान के रहने पर भी सुन नहीं सकते इसीलिए अपंचीकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित तीन वार पंचक की निर्मित होती है निर्माण होता कर्मणि भारत सत्वाते ज्ञानम रजा कर्मणि भारत अपीकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित तीन वार रजों से से की उत्पत्ति होती है अब जो हैं सत्वास कर्मणे भारत भगवदगीता के चौदहवी अध्याय का सूत्र का प्रयोग कीजिए जैसे बीजगणित, गणित आदि में सूत्र का प्रयोग करते हैं वैसे वेदांत में भी सूत्र का प्रयोग करना चाहिए तो अपंकृत आकाश के एक वट्टाचारो की उत्पत्ति होती तीन चला गया तो एक बट्टाचार अपंकृत आकाश के एक वट्टाचार सात्विक अंश से अतिद्रीय श्रोत इंद्रिक की उत्पत्ति होती ऐसे लगाए हुए सब अपंचीकृत आकाश के एक वट्टाचार राजस अंश से अतेंद्रीय वा की रचना होती है इस प्रकार से के अनुसार अब क्या हो पेंगलोपनिषद अंतकरण पंचक तनमार पंचक पंचक, पंचक तन्मात्र पंचक. हो गए तो चौबीस या पच्चीस अंतःकरण चतुष्टय कहने पर चौबीस पंचक कहने पर पच्चीस पंचक जब कह देंगे तो पांचों का सन्निवेश एक में होगा कर्मेंद्रीय पंचक ज्ञानेन्द्रीय पंचक प्राण पंचक अंतकर्ण चतुष्टय पंचक पंचम पंचक पच्चीस और अंतकरण चतुष्टय कहें चौबीस अब अविद्या काम और कर्म हो गए न आठ ये पांच पंचक हो गए अविद्या काम और कर्म इनका नाम है पुरियष्टक ये अंदर की आठ पुरियां ये तो हमारे साथ हैं लेकिन इनकी यात्रा की है क्या यात्रा का जो फल मिलना चाहिए वो मिलता है क्या ये घटना घटी एक कोई गुप्तचर विभाग के केंद्रीय गुप्त विभाग के बहुत बड़े अधिकारी किसी काम से भुवनेश्वर आए होंगे जम्मू कश्मीर में उनकी नियुक्ति थी उसके बाद ब्राह्मण थे हमारा कोई परिचय नहीं था आस्तिक होने के कारण श्री जगन्नाथ जी का दर्शन किया पूरी में आकर लौट गए नागर नागार ब्राह्मण उनकी माता ने पूछा बेटा कहाँ कहाँ गया था कहा माँ काम से गया था भुवनेश्वर पुरी भी गया हाँ जगन्नाथ जी का दर्शन किया कहा बेटा शंकराचार्य का दर्शन किया मुझे तो, तो नहीं पता शंकराचार्य होते हैं और पुरी में होते हैं तेरी यात्रा अधूरी रही उसने कहीं सुना गुजरात परम्परा की वो माँ गुजरात परम्परा उसने कहा तो ही यात्रा अधूरी रही अब तू अपने विभाग से पता लगा जब शंकराचार्य मठ में हूँ मुझे भी ले चल जगन्नाथ जी का दर्शन कराओ शंकराचार्य से मिला मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ अब वो आ गई बात हमारे यहाँ जो पुरी में गुप्तर विभाग के थे उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात है प्रश्न नहीं बताऊंगी ऐसा का उन्ही को बताऊंगी अब कहा की अब कोई महिला जम्मू कश्मीर से प्रश्न करने आएगी उत्तर बने न बने तो मैंने सारुता का परिचय देकर रथजी है ना बीरविभाग कि देखिए कह दीजिएगा कि शंकराचार्य को उत्तर आता होगा तो दे देंगे उनकी जानकारी में किसी ग्रंथ में होगा तो ढूंढ के दे देंगे नहीं होगा तो कह देंगे नहीं आता आई वो महिला अपने बेटे को लेकर उसने कहा जब मैं बचपन में थी संतों का प्रवचन सुनती थी वेदांत का कालांतर में यह हुआ वैधव भी प्राप्त हुआ बेटे के कारण एक वर्ष वहाँ दो वर्ष वहाँ अब सत्संग मुझे नहीं मिलता बताओ स्वामी जी बाहर के हमने आठों पुरियों की यात्रा की अंदर की पुरियों का दर्शन कराओ <laughs> तो हमने कहा मेरे लिए बहुत सुगम प्रश्न है <laughs> तो मैंने बता दिया कि आठ पुरियां अंदर की हैं ठीक है ठ पुर्विया अंदर की हो गई कर्मेन्द्रीय पंचक ज्ञान पंचक प्राण पंचक अंत करण पंचक तनमार पंचक अद्याण सर काम और कर्म अब काम कहाँ रहता है यहीं से मैंने प्रश्न शुरू किया था काम कहाँ रहेगा इंद्रिया मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुचते गीता का तीसरा अध्याय दूसरा अध्याय प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान काम मनोगत होगा ना मन में रहेगा उसी की व्याख्या कर देंगे तो ऊपर बुद्धि नीचे इंद्रिय तीन संस्थान बताया कारु काम का आश्रय तीन बताया तीसरे अध्याय में बीच वाले को लेकर के एक बताया दूसरे अध्याय में प्रजहात यदा कामान सर्वानु पार्थ मनोगतान मनोगत इसलिए मनोज कार्य काम भी होता है मन में रहता है ये तो सर्वम मन एवं उपनिषद नीचे ले लें ऊपर ले लें ले, क्योंकि बुद्धि से काम बुद्धि से बुद्धि में सन्निहित काम का आवेश होता है मन में मन में सन्निहित काम का आवेश हो जाता है इंद्रिय में इंद्रिय में सन्निविष्ट काम का उद्रेक हो जाता है फिर शरीर में इच्छा शक्ति काम शक्ति लेकिन वस्तुता काम का आश्रय सूक्ष्म शरीर है, है। इंद्रियाण मनोबुद्धि रस्या अधिष्ठान उच्चत्य तो मन में ही काम रहता है सूक्ष्म शरीर में ही काम रहता है कर्म कहाँ रहेगा कर्म को भी अधिकरण चाहिए ना दो दिनों से अधिकरण की चर्चा हो रही है तो कर्म को भी अधिकरण चाहिए तो कर्म कहाँ रहेगा तैतृय उपनिषद से पूछिए एक एक चीज को संभालने के लिए पच्चीस ग्रंथ कोई चीज मिलती है पैतृक उपनिषद से कोई गीता से इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा उद्धव जी से एक ही गुरु से पुष्कल ज्ञान नहीं होता ये नहीं की दीक्षा में गुरु बदलते रहो ये नहीं मैं कह रहा हूँ अध्ययन एक ही व्यक्ति से पूरा नहीं होता भगवान ने कहा उद्धव जी से एक ही गुरु से पुष्कल पर्याप्त पूर्ण ज्ञान नहीं होता एक ही ग्रंथ से सारा काम नहीं चलता तो आप अब कहा कर्म कहाँ रहेगा कर्म कहाँ रहेगा इसीलिए वहां पर तैत्रिय उपनिषद का आलम्बन लेगा विज्ञान लेना होगा विज्ञानम यज्ञम तन्ते कर्मान तन्ते पिछड़ ये जो विज्ञान है साधिष्ठान साभाष बुद्धि का नाम विज्ञान विज्ञानमय कोष का अर्थ साधिष्ठान साभाष बुद्धि विज्ञानमय जो कोष है या विज्ञान है इसी में क्या रहता है कर्म यज्ञ कार्त स्रोतक कर्म कर्माणि तंत लौकिक वैदिक जितने भी कर्म है उनका निवास स्थल उनका अधिकरण विज्ञान ये विज्ञान शब्द भी बहुत मार्मिक श्री अयोध्या में संत समिति की बैठक थी मैं शंकराचार्य पद पर आ गया था पूज्य वामदेव जी महाराज ने आवाहन किया बुलाया गया तो जाते ही जहाँ हम लोग ठहरे थे, थे। तो अपने पास बैठा के कहा ये पहली सुलझाओ आप विचार करो हमने कहा बताइए ये विज्ञान क्या है बुद्धि तो जड़ है विज्ञान मय कोष कहते हैं तो ये विज्ञान है क्या अर्थ में किसको कहेंगे तो हमने कहा साधिष्ठान साभाष बुद्धि को प्रमाण दो अब उस समय सब पुस्तक थोड़े ले गए थे बाद में शंकरानंद जी की जो दीपिका है उसमें वो चीज मिल गई हमने मनन से कहा साधिष्ठान साभाष बुद्धि का नाम विज्ञान है केवल बुद्धि का नाम तो नहीं साधिष्ठान साभाष बुद्धि का नाम विज्ञान तो विज्ञानम साधिष्ठान माने अधिष्ठान माने कूटस्थ आत्मा साधिष्ठान साभाष बुद्धि का नाम विज्ञान है तो सार क्या निकला सार निकला कि कर्म भी रहता है अंतकरण में जितने संचित इत्यादि के संस्कार प्रारब्ध के संस्कार कहाँ रहेंगे अंतकरण में ही रहेंगे न्यायिक वैशेषिक कहेंगे कि आत्मा में या जीव में लेकिन हम लोग कहेंगे अंतकरण में सांख्यवादी योगी वेदांती कहेंगे अंतकरण में तो सार क्या निकला इतना जो हमने विस्तार पूर्वक बताया कि वही प्रत्यगात्मा अंतरात्मा परमात्मा और वही काम भी वही क्रोध भी वही लोभ भी वही, वही मोह भी वही दैवी संपत्ति भी वही आश्री संपत्त भी कहा विरोध है आज के प्रवचन का की धारा इधर है परमात्मा हृदय में विद्यमान है इससे काम नहीं चलेगा सूर्य की रश्मि जो है वो दाहक न बन करके तापक तो बन सकती है लेकिन दाहक न बन करके प्रकाशक बन जाती है किसके लिए रूई राशि के लिए उसको जब व्यक्त किया जाता है तब केवल प्रकाश प्रकाशक भाव ही नहीं चरितार्थ होता तो अपितु दाहक भाव भी चरितार्थ हो जाता है इसलिए जो आजकल वेदांतियों में शिथिलता है कि कुछ पढ़ लिया वेदांत कुछ पढ़ा लिया तीन साल के कोर्स दो साल के कोर्स की निंदा नहीं करता कैलास आश्रम आदि में ना अध्ययन विलुप्त हो रहा हो वह तीन साल ये भी बहुत चीज है इससे काम नहीं चलता इतना पर्याप्त नहीं है आवश्यक होने पर इतना पर्याप्त नहीं है आजकल कमी क्या है आलस्य क्या है हम समझते हैं कि परमात्मा ब्रह्म हृदय में है व्यापक है इससे काम चल जाएगा सौ प्रकट जिन मोल रतन उसको तो दाहक बनाना पड़ेगा ना और चरम वृत्ति पर जब तक आरूढ़ नहीं होगा क्या प्रभु प्रेरित है व्यापक विद्या जब तक चरम वृत्ति पर आरूढ़ नहीं होगा चरम वृत्ति का मतलग? महावाक्य जन्य अखंडाकाराकारित वृत्ति साधन चतुष्ट संपन्न जिज्ञासु को गुरुमुख से जब तत्व मस्या आदि महावाक्यों के श्रवण का सुयोग सदता है तब जो चरम वृत्ति होती है चरम वृत्ति चरम वृत्ति का मतलब मोटरसाइकिल मैं नहीं जानता साइकिल मोटरसाइकिल चलाना दूसरों को चलाते हुए देखा मुझे साइकिल भी दे देंगे तो अब उसके साथ ही गिरऊँगा बाबा बनना था तो हमने सोचा साइकिल सीखें मोटरसाइकिल सीखें क्या कुछ जरूरत नहीं बाबा बनने के लिए जितनी चीज़ चाहिए उतनी ली फिर विद्यालय को भी हाथ जोड़ दिया ये नहीं पढ़ने को हाथ नहीं जोड़ा विद्यालय को हाथ जोड़ा पढ़ना तो भी चल रहा है तो उसमें क्या है हमने देखा है सोम जी ये सबको मोटरसाइकिल अब मान लीजिए सर्दी के दिन है ठंडी बहुत है उसमें डीजल या पेट्रोल जो भी होता पैडल लगा है लगा रहे हैं लेकिन कभी कभी प्रथम पैडल में कभी दूसरे में कभी तीसरे पैडल में मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाए कभी एक में ही जिस पैडल के लगाने से मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाए वो चरम पैडल। पैदल वही कहेंगे चरम पैडल। इसीलिए तुलसीदास जी लिखा है अध्यात्म रामायणी का वचन तुलसीदास जी ने अनुवाद कर दिया सोहम अस्पित सोहमस्मित वृद्धि अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुक्ष प्रकाशा तव भव मूल भेदक ब्रम में है अध्यात्म रामायण अध्यात्म रामायण के दर्शन को तो पूरा ले लिया तुलसीदास जी ने ही नहीं उमा महेश्वर संवाद भी उन्होंने अध्यात्म रामायण से ही लिया और सारा अध्यात्म जो था अध्यात्म रामायण में वो अपने शब्दों में गुमफित कर दिया तुलसीदास जी ने भागवत के अध्याय के अध्याय ले लिया तो हमने संकेत किया चरम वृत्ति चरम वृत्ति का मतलब वो वृत्ति परिपुष्ट जिसमें अविद्या काम कर्म को ये दाह की क्षमता आ जाए परिपुष्ट संस्कार होते होते होते पहली वृत्ति दूसरी वृत्ति में संस्कार का आधान कर देती है दूसरी वृत्ति तीसरी वृत्ति में चरम वृत्ति बित्त, इतनी परिपुष्ट हो जाती है कि वो आवरण भंग करने में समर्थ हो जाती है वित्तारूढ़ चैतन्य विरोधी बन जाएगा हम्म नहीं तो पुराना मान होली है श्रीमद भागवत पर ही हिरण्य कश्यप क्या कहता था बड़ा खतरनाक है ये विष्णु मैं नहीं कह रहा हूँ हिरण्य निर्गुण परमात्मा ठीक है वो किसी का विरोधी नहीं ये विष्णु नामक जो ऐसे तो प्रतिज्ञा कर रखी है मशरों को बलवानों को नष्ट करने के लिए ये खतरा है इसलिए मैं इसी को मारूंगा निर्गुण का पक्षधर वो भी था <laughs> निर्गुण को तो कोई मारे गहे न पाओ तू निर्गुण दोसू वो तो समोह हम भूत सर्भुत किसी से खतरा तो खतरा क्या है ये वेदांती भी प्राय <laughs> निर्गुण को पाल के रखते निर्गुण निर्गुण करते रहते उपासना करते नहीं वो नहीं समझते हैं कि विष्णु होंगे ना वो निर्गुण परमात्मा जब विष्णु होंगे तब तो वो असुर को मारेंगे तो हिरण कश्य पुका वाक्य भागवत में हमारे लिए वही खतरनाक खतरना कैसे हो गया जी और मार देगा यदा यदा ही धर्म शुद्ध मार देगा तो चरम वृत्ति जो है जो चैतन्य के प्रभाव से चरम वृत्ति तो खा जाएगी दाहक बन जाएगी। दाहक दीप शिखा परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुम नशा इसलिए वो चरम वृत्ति पालने की आवश्यकता होती है तो यहाँ पर कहा गया की भगवत तत्व को प्रकट करने की आवश्यकता है प्रकट करने के लिए यह ध्यान रखना है कि यही काम है यही क्रोध है यही लोभ है यही मोह है यही शोक है और सममादि भी यही है भगवान भी यही है लेकिन प्रकाश प्रकाशक भाव हो जाता एक और बात कोठी में रखते हुए बीज को अभी जैसे धूप है फैला के रख दीजिए अंकुरोत्पादनी शक्ति पुष्ट होगी या दगद होगी पुष्ट होगी इसी प्रकार जो सामान्य साधना होती है ना उससे जीवत्व पुष्ट होता है जीवत्व का पोषण पहले आवश्यक है उसके बाद शोषण होगा तो क्योंकि साधकों से खूब परिचय रहा है बत्तीस बत्तीस साधक मेरे पास कहा थे मैं भी साधक ही था सिद्ध भी हो जाने पर साधक जैसा ही व्यवहार करना चाहिए सुरक्षित रहेंगे और साधक भी नहीं है वो जो सिद्ध बन के घूमते हैं वो बड़े खतरनाक और सिद्ध भी जब सिद्ध बन के अभिनय करते हैं तो पछाड़ खा जाता इसीलिए सिद्ध हो जाए तो भी साधक बन के रहना चाहिए हमने पूज गुरुदेव को कभी नहीं देखा सिद्धों की तरह रहते हैं। बिल्कुल साधक के समय जगत डाल तब हो जाता है चेले चिले बिगाड़ देते हैं बिगाड़ते चेले चलिए नहीं अपना मन बिगाड़ देता है जब कोई सिद्ध बन के घूमने लगता है तब गुरुओं से परहेज होता है सखाओं से परहेज होता है और जो उससे प्रज्ञाशक्ति में वैदुश्य आदि में दुर्बल है उसी से फिर वो बैठता है उसके पास क्योंकि वो उसकी प्रज्ञाशक्ति के आगे हतप्रभ हो जाते हैं कहते बहुत ऊँचा ज्ञानी है अरे बच्चे बहुत अच्छे ज्ञानी हैं जहाँ से ज्ञान मिलना चाहिए उससे संपर्क छोड़ देते हैं हमारे शिष्य होंगे दंडी स्वामी यहाँ भी रहते हैं बड़े विचित्र बात हमारा अपराध क्या हुआ एक बार दो चार प्रश्न किया हमने कहा भाई आश्रम बना लिया ठीक है पूरी में आओ दो महीने हम पढ़ाते हैं पचासों प्रश्नों का उत्तर अपने आप हो जाएगा यही गाली हो गई तब से शत्रुता मान ली बड़ी विचित्र बात आजकल शिष्यों को कहें कि कुछ पढ़ो लिखो साधन करो दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मन बनना चाहिए मालूम है क्यों बनना चाहिए भगवान विष्णु श्रीमद नारायण से बढ़ कोई गुरु होगा शिव जी से बढ़ गुरु होगा लेकिन उन्हीं को चेलों के चपेट में आना कैसे आना पड़ा नारद जी विवाह करना चाहते थे काम पर विजय करने के गर्व से अहकार निकल आया भगवान ने सोचा सर्वनाश हो जाएगा विवाह में प्रतिबंध डाल दिया दई हो साप की जय हूँ मरि जायी जगत मोरी उपास कराई। भगवान अगर जीवत्व का पोषण करना चाहते हम कर ले विवाह क्या है कर ले भगवान ने सोचा तो पथ भ्रष्ट हो जाएगा तो देखिए जीवत् का शोषण करना चाह भगवान ने भगवान समर्थ से साफ लेते ना लेते अगर साफ स्वीकार नहीं करेंगे तो मरिय आत्महत्या तो कर ही सकता हूँ भगवान ने लीला पूर्वक साफ स्वीकार कर लिया राम जी के रूप में विरही बनना पड़ा बंदर का मुक्त दिया तो किस बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे भगवान को भी कितना चपेट में पड़ना पड़ा नारद जी का मोह तब तक बनेंगा हो गया जी अगर आजकल के गुरु भी अपने शिष्य के जीवत्व का भरण करने का आदेश देंगे तो देहों साफ की मरी हो जाये दूसरा उदाहरण थे तो ससुर जी ससुर जी कौन दक्ष शिव जी भागवत ने लिखा है दक्ष जी के आने पर मन से उनके हृदय में भी प्रियतम भगवान श्रीमनारायण पर, पर पुरुषोत्तम का दर्शन करके मन से किया बाहर से अभिवादन कर लेते ससुर जी का तो क्या बिगड़ता ससुर जी का अभिमान तोड़ना था शिव जी को इसलिए बाहर से अभिवादन नहीं किया वहीं से कांड चला अब गुरु चेला वस्तुता तो शिव जी भले ही दामाद गुरु हैं गुरुओं के गुरु हैं वो तो ईश्वर हैं दक्ष जी तो जीव हैं लेकिन पत्नी से वियुक्त होना पड़ा आग अग्नि कांड हुआ गुरु चेले का संघर्ष देखिए ना अब हम लोग किस खेत की मूली हैं हरि और हर भी ठीक है ना बहुत गंभीर बात है हम तो इसके चपेट में पड़े हुए हरि और हर भी अगर किसी के जीवित को छेड़ना चाहें तो उनको भी सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार रहना चाहिए चेला ही सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा और नहीं इसमें मैंने देखा है न एक एक व्यक्ति को तीस तीस साल पशु बना के आप नचा सकते हैं वो टेक्निक मुझे मालूम है प्रयोग नहीं करता मैं रहा ना भक्तों के पास एक एक व्यक्ति को तीस तीस साल पशु बना के आप नचा सकते बंदर के समान जीवत्व का पोषण कर दीजिए तुम्हारे समान कौन लट्टू हो जाएगा जीवत्व की ओर देखा नहीं क्यों काल बन जाएगा भले चेला क्यों ना हो क्या प्राया प्राया इसीलिए सबसे खतरा गुरुओं को होता है शिष्य शिष्य से, शिस्ट से। क्योंकि आजकल एक बड़ी समस्या है थोड़ा पढ़ लिख जाए अभी कई घूम रहे हैं शादी नहीं की योग्य बन गए संस्कृत पढ़ते पढ़ते काशी आदि में अब उनकी समस्या है कि हम लोगों के पास आवें तो कैसे आवें क्योंकि उनको अब शंकराचार्य का पद कहाँ मिलेगा किसी संत की सेवा में रहें वो तो विद्यालय के डिग्री डिप्लोमा प्राप्त हैं संत की सेवा में रहें कुछ सीखें यह सब अहंकार स्वयं है अब मान लीजिए संत में की सेवा में रहे और शंकराचार्य का पद न मिला तो व्यर्थ गया ना जीवन इसलिए आपकी बात नहीं कह रहा मैं तो जानता भी नहीं दंडी स्वामी दो ही प्रकार के मिलेंगे या तो वो फिर एक एक दिन में एक एक एक-एक महापुरुष के पाँच पाँच सौ दंडी स्वामी पाँच सौ दंडी स्वामी घेर के रहेंगे तब तो हम शंकराचार्य माने जाएंगे शंकराचार्य नहीं है उनके पाँच पाँच दंडी स्वामी तो वो फिर क्या है उनके सामने तो दक्षिणा और भंडारा के अलावा कुछ ही नहीं है वो अलग है। आपकी बात नहीं कह रहा मैं जानता भी नहीं वो अलग है दूसरे वो हैं जो पढ़े लिखे कुछ हैं आस्तिक हैं। वो देखते हैं कि शंकराचार्य बनने का चाहे नकली ही सही नकली ही सही शंकराचार्य बनने का या महामलेश्वर बनने का कोई मार्ग है या नहीं, नहीं है तो गए अब सम्प्रदाय की रक्षा संप्रदाय मैंने परंपरा प्राप्त ज्ञान विज्ञान ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृ सब संप्रदाय की रक्षा कौन करे पढ़े लिखे गद्दी ढूंढ रहे ठीक ठीक है एक पंडित जी ने कहा काशी के जो पूर्वाचार्य हैं, उनसे मैं दीक्षा ले लूं और शंकराचार्य हमको न बना दें? तो मेरा तो जीवन खराब गया इसलिए पहले वो शर्त लगावे की हम शंकराचार्य बनाएंगे तब दीक्षा लें वो कहें पहले तो दीक्षा लेकर विचार करेंगे बड़ी <laughs> विचित्र बात है तो पढ़े लिखे जो बाबा हैं अगर ब्राह्मण नहीं हुए आजकल तो शंकराचार्य बन के कोई भी घूम सकता है अगर ब्राह्मण नहीं हुए तो सोचते महा मंडलेश्वरी हो जाए माने अगर कुछ पढ़ लिख लिया या प्रवचन करना सीख लिया और कोई ऐसा पद नहीं मिला तो अपना बाबा होना व्यर्थ समझ मधुसूदन सरस्वती जी ने व्यर्थ नहीं समझा कहाँ शंकराचार्य कहा शंकाचार्य हमारे पुज गुरुदेव कहा शंकराचार्य पद को उन्होंने स्वीकार भी नहीं किया थे भी नहीं कौन कियाचार का सम्मान नहीं करते थे कौन शंकराचार्य मधुसूद के साथ में कौन शंकराचार्य उनका सम्मान नहीं करते थे तो हमने यह कहा इसीलिए बड़ी विचित्र बात है आज जो हमने विशेषकर बल दिया कि वो प्रकाशक ही भगवान को बना रखना है या दाहक भी बनाना दाहक बनाने पर फिर क्या होगा जीवत्व का नाश होगा तो दाहक बनाने के लिए पुरुषोत्तम तत्व का ठीक ठीक विज्ञान आवश्यक है पुरुषोत्तम तत्व हैं कौन जो तो कार्यात्मक प्रपंच उससे अतीत जो कारण प्रपंच प्रकृति या माया अशेष अचित वर्ग से जो कार्य कारणात्मक अशेष अचित वर्ग से जो अतीत हैं जिनके बिना कार्य कारणात्मक अशेष वर्ग को सत्ता चेता प्रियता प्राप्त ही नहीं हो सकती प्रकृति के कार्य जितने भूत हैं भूत है प्राणी लोग करते हैं प्राणी का जीव भी होता है अंतर है श्रीमद भागवत में क्या कहा गया तीसरे में जीव जीव को खा लेता है जीव जीव का भोजन है अब यहाँ पर भोजन है तो जीव तो नष्टवर हो गया तो जीव कहने पर भी वहाँ स्पष्ट लिखा जीव स्थावर जो जीव है सागपात ये सब क्या स्थावर जीव चना गेहूँ मटर जंगम जीव खा लेते हैं और सत विद्याजी जो है तो जंगम जो हैं, वो जंगम जीव को भी खा लेते हैं क्या मांसाहारी जो तो व्यक्ति है वो जंगम जीव को भी खा लेते हैं जीव ही जीव का भोजन है यहाँ जीव कहने पर भी प्राणी कहने पर भी वास्तव में खाद्य कौन बनेगा खाद्य कौन कौन बनेगा, कौन बनेगा, तो जड़ को लेकर ही व्यवहार होगा इसीलिए अंत में जीव अर्थ करने पर छर, जीव करने पर भी वास्तव में चेतन ग्रहण नहीं होगा जड़ प्रपंच जो कार्यात्मक प्रपंच है उपहित को ग्रहण करने की जरूरत नहीं है कार्य वर्ग जितना है अर्थात जीवों के स्थूल सूक्ष्म शरीर ये भी ले लें बाहर जो पंचभूत है इनको भी भूत मान लें वो तो है ही भूत प्रकृति अतीत जो है प्रकृति प्रकृति और प्रपंच प्रकृति और प्रपंच माने प्रकृति का परिणाम जो कुछ कार्य प्रपंच कार्य प्रपंच कारण प्रपंच दोनों का ठीक ठीक विवेक होना चाहिए उससे अतीत जो है वो पुरुषोत्तम तत्व है अब अगर जीव को लाते हैं तो मधुसूदन सरस्वती जी ने चुटकी ली क्षेत्र वृद्धि सर्वक्षे सुभारत उसकी तो ब्रह्मरूपता भगवान ने पहले सिद्ध कर दी अध्ययन तेरहवे में उपद्रष्टानुमता महेश्वर परमात्मे की चापयुक्त होते एक ही भगवान का अभिष्ट है इसलिए यहाँ पर यह कहा गया कि कार्य और कारण दोनों से अतीत जो चिद धातु है परमात्म तत्व है उसको परमात्मा समझें पुरुषोत्तम समझें और उसी की स्फूर्ति प्रत्यत्मा के रूप में हो रही है इस तत्व को हृदय करें और अंत में हम वृत्ति नहीं परम हम वृत्ति बस दो तीन वाक्य तेरहवे अध्याय के अंतिम श्लोक में जो दो चरण है पहली पंक्ति में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ रेवा मंत्र ज्ञान चक्षुषा यह हमस दृष्टि है क्षेत्र और का दूध का दूध पानी, पानी। हमस्द का पानी दृष्टि हम से हमसे यही करता है ना दूध का दूध पानी क्षेत्र क्षेत्र ही समझे क्षेत्र को क्षेत्र ही समझे क्षेत्र के गुण धर्मो का आरोप क्षेत्र पर न करें क्षेत्रज्ञ की सत्ता चित्ता प्रियता का आरोप क्षेत्र पर न करें निरक्षर विवेक निच की पंक्ति जो दो चरण के कु है भूतप प्रकृति मोक्ष हम सहे परम हम सृष्टि सांख्यवादी विवेक करके छोड़ देते इसलिए इसका नाम विमल विवेक तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन बिमल विवेक न हो बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई जड़ भरत जी ने उपदेश किया रहू गण को उसका अनुवाद है श्रीमद भागवत तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन हरि रूप गुरु हरि और गुरु दोनों अर्थ होता है हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न हो विवेक सही काम नहीं चलेगा विमल भी विवेक अर्थात वो जो अक्षर अक्षर से अतीत पुरुषोत्तम तत्व है परमात्मा तत्व है उसकी अद्वितीयता सहित प्रपंच की कार्य प्रपंच की कारण प्रपंच के सहित कार्य प्रपंच की प्रकृति के सहित पंच भूतात्मक जगत की उसमें अध्यस्थता का निर्णय होगा तब वो जो पुरुषोत्तम तत्व सर्वथा अद्वितीय सिद्ध होगा इस प्रकार पुरुषोत्तम तत्व की अद्वितीयता की सिद्धि शास्त्र का चरम तात्पर्य है यहाँ ऐसा अर्थ नहीं करना चाहिए कि भेद सिद्ध करके छोड़ दें। भेद तो प्रत्यक्षादी प्रमाण के द्वारा ही सिद्ध है उस सिद्ध भेद को ही सिद्ध करें तो शास्त्र क्या होंगे अनुवादक हो जाएंगे? उनका स्वतंत्र प्रामाण्य नहीं होगा हर हर महद